भगवत गीता गीता का सार सार्लोक संख्या सत्तावन से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रप्रूपा दचार्य के के द्वारा मज्ञानी ज्ञान शाक चुर्न्मीलस्म श्रीगुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम दाती स्वपदा भगवान स्थिति समाधि में स्थित व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं अर्जुन के पूछने पर कल हमने पचपन और छप्पनवे श्लोक लिया था छप्पनवे श्लोक का तात्पर्य बाकी, बाकी था कर छप्पनवे श्लोक का तात्पर्य बाकी है तब तो तक हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति अपने सभी प्र मन से उत्पन्न वाल, होने वाली सभी प्रकार की इच्छाएं काम वासनाएं को त्याग देता है संपूर्ण रूप से और मन से केवल भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है तब उसको स्थिति मुनि कहते हैं स्थित प्रज्ञा कहते हैं और ऐसे लोगों के लक्षण है कि वो दुख में डिस्टर्ब नहीं होते दुखेश्व अनु विघ्न मनाहा और सुखेशु विगत सुख में उनको कुछ भोगने की इच्छा नहीं होती है या तो उनकी इच्छाएं बढ़ती नहीं लोग बढ़ता नहीं है सुख में होते तो भी को और ज्यादा लेंगे होता। सुखेशु विगत स्प्रिया स्प्रिया से मुक्त होता है सुख में वित्त राग भय क्रोधा राग भय और क्रोध को त्याग चुके हैं राग मतलब आसक्ति भय मतलब छूट खय डर जो है उसको खो देने का डर मृत्यु का डर इत्यादि और क्रोध से मुक्त होते वो ऐसे व्यक्ति को सीधदी मुनि कहते है। में हैं में समझाते मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्ट चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करें किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उससे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता न चाहू ऋषि मतम न भिन्नम किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भी मुनि से भिन्न है स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन क्योंकि वह क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है वह प्रशांत निशेष मनोरथान्तर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वास वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है ऐसा कृष्ण भवन भवित व्यक्ति तीनों तापों से तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही यह ऐसी सुखद स्थिति में है वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव किंतु कृष्ण भवन स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्यूकी उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता चाहे विजय हो या ना हो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है तो ये सब चीजें अभी प्रभुपात तात्पर्य में प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब लक्षण एक शुद्ध भक्त में होते हैं तो दुखेश् मना सुखेश तो दुख में और सुख में वो किस प्रकार से चिंतन करता है हमने ये तो केवल देख लिया कि दुख में डिस्टर्ब नहीं होता और सुख में उसकी इच्छा नहीं होती उसको भोगने की तो उसकी मनोभावना क्या रहती है दुख में और सुख में ये भागवत के श्लोक से क्षेत्र बता रहे हैं तत्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकृदि विदधन नमस्ते जीवे मुक्ति पदे सदाए भाग ये श्लोक में उसकी मनोभावना बताएगी एक भक्त की जो मुक्ति के लिए योग्य हो है तो तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षा वो हमेशा भगवान की अनुकंपा की प्रतीक्षा करता है और जो सुख और दुख उसको प्राप्त होते हैं, वो उसको भोगता रहता है भोगता रहता है मतलब उसको भुगतता रहता है ये सोच करके कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है आत्मकृतम विपाकम विपाक मतलब विकर्मा गलत काम किए हैं तो उसके कारण ही मुझे दुख आ रही है मेरा ही किया कराया है ऐसा नहीं है कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूं फिर भी दुख दे ऐसा नहीं सोचता उसकी मनोभावना है कि तो मैंने ऐसा काम किया है तो मिलेगा ही ना इस प्रकार से सोचता है ये नहीं सोचता कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं तो मुझे तो ये सब नहीं मिलना चाहिए मैंने इतने पाप किए हैं इतने सब गलत काम किए हैं कि मुझे तो और ज्यादा मिलना चाहिए था ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने इतना कम करके दिया हाथ कट गया एक्चुअली मेरा सिर कटना चाहिए था उसकी जगह भगवान ने के केवल हाथ काट दिया ऐसा सोचता है जबकि जो ठीक रूप से स्थित भक्त नहीं है वो ये हाथ कट गया मान लीजिए कुछ कारण से तो सोचेगा मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ और भगवान ने मेरा हाथ काट दिया ये कटने कैसे दिया भगवान भगवान है कि नहीं है ऐसा विचार आएगा उसको उसका जो उसकी श्रद्धा है वो हिल जाती है हिल गई श्रद्धा अब तक श्रद्धा थी लेकिन ऐसा काम आया तो फिर लगता है कि नहीं है भगवान पता नहीं चल रहा है मेरा हाथ कट कैसे गया भगवान रक्षा करते हैं, नहीं करते ऐसे श्रद्धा हिल गई रक्षी क्षति थी विश्वास हिल गया लेकिन जो वास्तविक भक्त होता है तो ये सोचता है कि हाथ ही कटा मेरा तो गला कटना चाहिए था लेकिन भगवान ने कृपा की तो हाथ काटा है अभी ताकि मैं जीवित रह सकू साधना भक्ति करके फिर भगवत धाम जाने की शुद्ध होने के लिए वो ऐसा सोचता है भगवान की कृपा सोचता है दुख में तो हुआ ना दुख ऐसे अनुद्विग्न मना तो वो उद्विघ्न नहीं होगा उस श्रद्धा और बढ़ जाएगी भगवान ने दुख में जो भी गलत ऐसी स्थिति आ रही है या दुख की स्थिति आ रही है वो उसमें सोचेगा कि मुझे तो और दुख मिलना चाहिए था ये तो बहुत कम मिला ये भगवान की कृपा है और जब सुख मिलता है वो इसको भगवान की विशेष कृपा समझता है कि मुझे तो दुखी दुख मिलना चाहिए था लेकिन भगवान इतनी कृपा करके कुछ सुख भेज रहे हैं मैंने तो कैसे कैसे काम किए और फिर भी भगवान मुझे सुख भेज रहे हैं तो इसकी और ज्यादा मैं सुख में जब हूँ तो और ज्यादा भगवान की सेवा करता हूँ मैं और भगवान को क्या बोलते हैं डेटा ऋणी बन गया भगवान का और ज्यादा ऋणी बन गया तो इसलिए और सेवा करो भगवान ने ज्यादा पैसे भेजे तो ये सब पैसे लगाओ भगवान की सेवा में अच्छे उसको भोगेगा नहीं विगतस स्प्रिया भगवान ने ज्यादा पैसा ज्यादा ऐश्वर्य भेजा तो ऐसा नहीं कहा अभी तो भगवान ने ऐश्वर्य भेजा ना अभी अपने मजा करो यह में ऐसा नहीं भगवान ने इतना ईश्वर्य भेजा तो भगवान की सेवा ऐश्वर्या होनी चाहिए तो ऐसे भगवान की सेवा में हो सकता है कि कोई बहुत सारे बादाम काजू ड्राई फ्रूट दे करके जाए ये ऐश्वर्यवान वस्तु है, तो है तो हम यदि पुजारी है तो हम सोचेंगे भगवान की सेवा में आया है बहुत बढ़िया है भगवान की सेवा कर रहे हैं प्रसाद के रूप में डब्बा पूरा ले लिया बाद आए ना और उसको फिर भोग रहे हैं। तो वो विगत स्पृह नहीं हुआ हमने थोड़ी तो आ गया। भगवान की कृपा से दुख भी आता है सुख भी आता है लेकिन लेकर के भोग नहीं करना है सुख का दुख को भुगतना भुगत तो वही बात है ना क्यूँकी क्यूँ ऐसा है क्योंकि हमने तो इतने गलत काम किए है पहले तो भगवत धाम से इधर आ गया सबसे बड़ा गलत काम और गलत ही गलत काम किए जा रहे हैं तो हमको तो और दुख और दुख और दुख मिलना चाहिए ये तो भगवान जो दुख भी दे रहे हैं वो थोड़ा करके दे रहे हैं तो सुख दे रहे हैं वो तो मतलब उसके तो हम भागी है ही नहीं किसी भी प्रकार से दुख के तो और ज्यादा दुख के भागी सब कुछ भगवान की संपत्ति है तो सुख में जब है जब ज्यादा मिलता है तो वो सब भगवान की सेवा में लगाते हैं खुद उसका भोग नहीं करते हैं उसको कहते हैं विगत अस्पया और हम तो खुद भोग करने यदि लग जाते हैं नहीं। कोई है? कोई, कोई के, कोई नहीं। तो, तो तो कोई ब्राह्मण मांसाहार करने वाला था था मतलब मांस वजन के लिए वो शालीग्राम दे, शिला शाली को मतलब तो वजन तोड़ने में रखता कोई लगता था। तो तो आते है तो बोलते तुम क्या करो कर शालीग्राम शिला लेकर जाते ले? है तो तो तो तो अभिषेक बहुत कुछ करते भगवान आके बोलते मुझे ब्राह्मण के बहुत बड़ा अपराध कर तो वो, तो वो ब्राह्मण को, को दे तो ये तो वो सब छोड़ के जगन्नाथ पुलिस जाता है रास्ते में वो बीच में बहुत सारे गाँव में रुकता है तो एक गाँव में रुकता है थोड़ा एक एक एक आदमी होता है उसकी पत्नी होती तो उसकी पत्नी उससे मोहित हो जाती है वो बोलती है कि तुम उससे विवाह कर लो मैं इस मेरे पति को मार दूँ तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता बहुत कुछ बोलता है लेकिन वो मानती नहीं हो जाके पति को मार डालती है और फिर बोलता अभी तो सुन विवाह करना ही पड़ेगा जब तो मैंने मार दिया तो तभी मना करते तो मेरे मतलब तो गाँव वालों को जगाती है सुनो उसने पति को मार दिया सारे गाँव विल के मतलब हाथ काट देते तो हाथ कटे करते, करते ही वो जगन्नाथ छोड़ पहुँच जाते फिर तो मंदिर में जाके हाथ ऊँचा करने का प्रयास करते लेकिन हाथ करते से तो नहीं उन्हें फिर अचानक हाथ आ जाते वो तो तो भगवान से पूछते आपने हाथ वापस क्यों दे दिया पहले तो ले भी लिया तू तो ले ले ले रखा ना वापस क्यों लिया तो उन्होंने वो भगवान बोलते कि आप पहले जंगल में कोई ब्राह्मण थे आप पढ़ रहे थे तो एक गाय भागी थी मतलब कसाई लोग पकड़ रहे थे तो गाय एक तरफ भाग गई थी इस तरह तो, तो फिर उसी पीछे कसाई लोग भागे थे तो कसाई ने आपसे पूछा कि गाय कहा गई तो आपने हाथ से इसलिए आपका हाथ वापस हा? वापस क्यों क्यों तो भक्त है वो हमेशा ये सोचता है कि जो मेरा दुख आ रहा है वो तो बहुत कम करके भगवान दे रहे हैं और जो सुख आ रहा है उसका तो मैं भागी हुई नहीं तो उसको तो भोग करना ही नहीं है मुझे वो तो सब जो भी आ रहा है भगवान की सेवा में लगाना है कुछ भी खुद भोग नहीं करना है तो इस तरह से वो सुख में भोग करने की इच्छा से मुक्त रहता है और दुख में उसको दुख लगता नहीं है क्योंकि उसको तो लगा था कि इतना सारा मिलने वाला थे तो थोड़ा सा हो गया बलराम मान लो कि आप कोई जंगल में जा रहे हो जंगल से पास हो रहे हो और आदिवासी लोग सब आ जाए फिर कमान और सब ले करके और आपको पकड़ करके लटका दे और आप उनका फेस्टिवल है और उसमें एक नर की बलि चढ़ा करके उसकी फीस खानी है उन लोगों को और आप उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं ठीक है आपको पूरा लटका दिया ठीक है और पूरा सब उनका जो अनुष्ठान है वो कर रहे हैं और फिर अंत में समय आया कि आपका गला काटना है आपको चढ़ा भी दिया सूली पे जो भी उसका होता है और काटने के लिए तैयार है और अंत में कुछ ऐसा हो जाए कि वो लोग का मन फिर जाए और गले की जगह केवल आपकी उंगली काट करके ले ले ये वाली उंगली काट ले कट, और कट, बोले अभी जाओ कट, तो तो अभी आप क्या सोचोगे भगवान की कृपा है कि आप बच गए कि भगवान भगवान ने मेरी उंगली क्यों कटवा दी क्या सोचोगे भगवान ने बचा ली <laughs> सिर्फ कटने वाला था उंगली कट के निकल गई जैसे तो ही हमारे कर्मों के कारण हमको काफी बड़े बड़े दुख आने वाले थे उसकी जगह सब इकट्ठा करे भगवान ने छोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट करा दिया है कुछ करा दिया जिसके कारण वो सब कर्म जल गए समझे सुन नहीं सुन रहे तो ऐसे क्यों कर रहा खुजला रहा था आँख बंद थी करते अपमान आपको ऐसा नहीं है कि मैं सुन रहा हूँ तो हो गया ना देखने की एक पद्धति रहती है सुनने की एक पद्धति रहती है मानपूर्वक सुनना है ये कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कक्षा नहीं होती है आप भगवदगीता का अपमान कर रहे हैं भगवदगीता के वक्ता का अपमान कर रहे हैं भगवदगीता के लेखक का अपमान कर रहे हैं पद्धति रहती है ऐसे थोड़ी बहुत है मैं सुन रहा ना बस तो, तो वो तो आप इधर में फोन कर दूंगा उधर आप रूम में बैठे बैठे आप सुन सकते हो इधर आने की क्या जरूरत है ऐसा ही फिर आप लोग महाराज के सामने करते हो यह बहुत गलत है अपराध पूरा है ऐसा नहीं करना चाहिए ये आइडिया कि मैं सुन रहा हूँ तो बहुत है ना फिर बाकी सब चीज़ पालन करने की क्या जरूरत है तो वो ही अपने अपराध पूरा शारीरिक कुछ समस्या है भे पेड़ मोड़ करके नहीं बैठ सकते पैर दुखता है तो बात अलग है पूरा दिख रहा है कि सो रहे हैं आंखे बंद है ऐसे पड़े हैं सुन रहा हूं ना मैं सुन रहा हूँ ना ठीक नहीं पद्धति ठीक नहीं गलत है तो इस प्रकार से भक्त सुख और दुख में उसकी मनोभावना रहती है जिसके कारण वो दुख में भी विचलित नहीं होता है और सुख में भी उसको भोग भोग करने की इच्छा नहीं रहती है। और फिर भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है ये आत्मकृतम विपाकम ऋदवाग व पूर्वीर विदन नमस्ते हमेशा काया कायानी शरीर से मन से और वचन से भगवान की सेवा के लिए आगे रहता है हमेशा भगवान की सेवा करता रहता है बिना थके तो ऐसा व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध से लिप्त नहीं होता है क्यों क्योंकि राग का अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए आशक्ति और वैराग विराग मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए अनाशक्ति ये मेरा है राग। ये मैंने त्याग दिया विराग है दोनों के साथ वास्तविकता है ये भगवान का है उनकी सेवा तो में लगा हमेशा सोचते हैं हर एक वस्तु भगवान इसलिए ना तो उससे आसक्त रहता है ना तो उससे अनासक्त रहता है तो, तो, तो खुद तो उसको नहीं लेता जो जी भगवान की सेवा में है। त्याग देता है और जो बहुत उन्नत भक्त है वो तो हरेक वस्तु भगवान के स्वामी लगा सकता है क्योंकि हर एक भगवान से संबंधित है ना तो सब लोग वो संबंध नहीं देख पाते तो अति उन्नत नहीं है तो जो वस्तु भगवान के संबंध वो नहीं देख पाते उसको अपने लिए उपयोग नहीं करते उसको त्याग देते इसलिए वो वाली कहानी याद करो सौ वाली सौ की नोट पड़ी अभी हजार की नोट पड़ी पे एक व्यक्ति आता है उसको लेता है जेब में डाल देता है, मेरी है। ये राग वाला लगती दूसरा व्यक्ति आता है देखता है हजार रुपये की नोट पड़ी है मेरा तो नहीं है इसलिए मैं इसको उठाऊंगा नहीं अच्छी बात नहीं बिना उठाए चला जाता है ये विराग ही तीसरा व्यक्ति आता है सोचता है की नोट पड़ी है। है भाई किसकी है इसकी होगी उसको देना चाहिए ना तो ढूंढता है इस व्यक्ति को और उसके हाथ में हजार रुपए की नोट देता है ये है वक्त तो कोई भी वस्तु है भौतिक जगत में वो भगवान की संपत्ति है तो जो रागी व्यक्ति है वो सोचता है भगवान भगवान का कुछ नहीं है मेरा है इसे रुपए की नोट मेरी है राग ये होता है वो सोचता है कि मेरा नहीं है किसका है वो नहीं सोचने जाता मेरा नहीं करके उसको त्याग कर देता है जबकि एक भक्त है वो जानता है ये भगवान का है उनको वापस देना है तो इसलिए एक भक्त वास्तव में राग को त्याग देता है तो है मतलब वो, वो तो भगवान के भगवान के में। उनकी सेवा में लगा रहे उनको देना मतलब उनकी सेवा में लगा देना काजू बादाम पिस्ता सब जो है हजार तो, रूपये हो या जो भी हो हजार रूपए मतलब वही भगवान का है भगवान को दे दिया ऐसे एकदम तो इस तरह से एक भक्त राग से मुक्त है और फिर भय से भी मुक्त है भगवान का नाम अभय चरण है इनके चरण अभय दाता है इसलिए क्योंकि भगवान की शरण लिए हुए है इसलिए उसको भय नहीं है और उसको क्रोध भी नहीं है क्योंकि भगवान को समर्पित हो गया है तो अभी जो भी परिणाम आता है वो भगवान भगवत इच्छा है उस तरह से उसको स्वीकार करता है इसलिए अपने प्रयास असफल होने पर भी उसको क्रोध नहीं आता है ठीक है भगवान की जैसी इच्छा, की इच्छा। फिर आगे भगवान बताते यह सर्वत्र ने हस्त तत्प्य शुभाशु नीनंदति नएष्टि तस् यह जो सर्वत्र सभी जगह जनभिस्नेहशन्य स्ने अर्थक्तिहाप्य शुभाशुभम मतलब शुभ और अशुभ चीज प्राप्त करने के प्रति उसको इस प्रकार से हर्ष और न अभिनंदती न द्वेष्टि मतलब जब हमको अच्छा प्राप्त होता है तो हमको हर्ष होता है ना या हम अभिनंदन करते हैं अभिनंदन हो आपको ये मिल गया अच्छा प्राप्त होने पे हर्ष होता है और जब अशुभ प्राप्त होता है शुभ प्राप्त होने पर हर्ष अशुभ प्राप्त होने पर दुख होता है ना या द्वेष होता है सो अब न अभिनंदती न द्वेष्टी द्वेश क्या है इस बहुत ही जगत में व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति सुर्षित होता है और न अशुभ प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है यहाँ पे द्वेष घृणा के अर्थ में लिया गया खराब मिलता है तो घृणा उस तरह से वो द्वेष से ही उत्पन्न है घृणा वो वो द्वेश से ही हमारे भौतिक जगत में हमारे जो अस्तित्व द्वेश के ऊपर ही आधारित मतलब है पूरा किसी व्यक्ति से घृणा क्यों होगी कोई मतलब का नहीं हो। नहीं हो में हमको जो चाहिए वो नहीं है द्वेश, इच्छा द्वेश्च है ना द्वंदा भारत इच्छा हम किस चीज की करते हैं जो हमको अच्छा लगता है और जो अच्छा नहीं लगता है उसका हम द्वेष करते हैं इच्छा और द्वेष विपरीत तो शब्द है <laughs> नहीं? जो है, तो देश्चे। देश्चे। देश्चे बना होता नहीं पूरा अस्तित्व देश द्वेश के ऊपर आधारित है क्योंकि भगवान से द्वेष करके तो हम इधर आए हैं भगवान से जब द्वेष किया तभी तो हम इधर आए हैं इच्छा द्वेश समुच्छ न द्वंद्व मोहे न भारत सम्मोहता कौन से है सम्मोह इसम में कि ये प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दूंगा सर शादी दिया था उत्तर और क्यूँकी हम पागल है इसलिए आ ले या न होय होय मायाग्रस्त जीवर ऊपर पागल पागल हो गए इसी को तो पागल आपके पास पूरी स्वतंत्रता थी ऐसा नहीं कि, कि किसी ने आपको फोर्स किया इधर आने के लिए आपके हाथ में आपकी इच्छा है आपको लेना है तो ले सकते हो उसमें क्या है वही तो स्वतंत्र इच्छा है आपकी जैसे कोई खेती कर रहा है तो हेल्प कर रहा है किसी को तो ज्यादा अच्छे से कर सकता है फिर जब खुद का करने तो है तो नुकसान नुकसान होता मतलब भौतिक जगत से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्यूँकी भौतिक जगत में आपके हो सकता है कि आपकी जो इच्छा है वो कभी स्वतंत्र नहीं रहती आप कुछ इच्छा और है लेकिन कुछ और फोर्स होता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम पूरा स्वतंत्र ऐसा नहीं है आपकी इच्छा कुछ और और फोर्स कर दिया जाता है पूर्ण स्वतंत्र इच्छा है तो सुख है फिर भी आपको नहीं चाहिए उधर जाना है तो जाओ भाई और क्या आ, बता रहे थे, ए, थे, रहे लो। से थे। एक बार कूद आप तो थे उस कक्षा में फिर फिर भी प्रश्न कर रहे हैं में वो तो लास्ट ही फिर एक बार आ गए उसके बाद तो नियम चलेंगे, अभी बोला अभी मुझे तो, अभी आ, नहीं अभी मैं समझ गया अभी मुझे समुद्र में गिरना नहीं है बीच में बेचार आया तो नहीं अभी हो गया खतम अभी तो गिर फिर आना वापस शांति से, जब शान तिर अभी तो आपने कुछ जंप लगा दिया बीच में आप नीचे गिर रहे और सोचोग लगा दी अभी नहीं मतलब आप बोल रहे हो ना की आध्यात्मिक जगत में जैसा स्वतंत्र आपकी इच्छा है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा मतलब ये इस प्रकार से कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपके हाथ में ऐसा नहीं कोई आपके ऊपर फोर्स करेगा तो बोल रहा हूँ वो इसके लिए नहीं था वो एग्जाम्पल तो इसके लिए था इसमें पहले स्वतंत्र इच्छा थी एग्जाम्पल वो तो इसके लिए इसलिए आप उसके लिए उससे पैरल मत कीजिए वहाँ पे फिर कूदने वाले नियम मत लगाइए आध्यात्मिक जगत के नियम ही अलग है लेकिन स्वतंत्र इच्छा उस प्रकार से थी उधर इसलिए तो इसलिए आ जो जाए वो होता है। तो हम आ गए इच्छा कर ली तो क्या करे हम अपने आप को हमेशा निर्दोष ही समझते कि यदि वहां पे इतना सुख था तो मैं इतना मूर्ख हो ही कैसे सकता हूँ कि मैं दुख लिया हो ही नहीं सकता हूँ इसलिए वो हो गया ही नहीं सुख हो यही है सुख ही, हो ये आ, ही वही पॉइंट है पॉइंट ये है ये प्रश्न पूछने के पीछे समझे कि ये हो ही कैसा सकता है कि इतना सुख था तो मैं उधर से इधर आ गया मैं इतना मूर्ख तो वही पॉइंट है शब्द तो कुछ भी कोई भी उपयोग करे उसके पीछे आशय यही है कि मैं इतना मूर्ख हूँ इतना मूर्ख तो मैं नहीं हूँ कि उधर सुखी सुख होता और इधर आ जाता इसमें कुछ समस्या लग रही है हो, हो सकता है है। उधर नहीं नहीं मैं प्रश्न तो उसका एक ही अर्थ वही तो हमारी बीमारी है है <laughs> तो भी आया। पिशाचिर पाई ला मतिर छन्ना हो माया ग्रस्त जीवर जैसे एक पिशाची ने पकड़ लिया हो उसकी मति घूम गई हो उस प्रकार से जीव मायाग्रस्त होकर के काम करता है ये है पागल तो इसलिए वो अच्छा और बुरा शुभ या अशुभ प्राप्त करता है शुभ प्राप्त करता है तो हर्षित नहीं होता है अशुभ प्राप्त करता है उससे घृणा नहीं करता है ये उसके और लक्षण है जो स्थिति मुनि है जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है उसे कृष्ण भवना अमृत में स्थिर समझना चाहिए जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है किंतु जो कृष्ण भवन में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व सर्वमंगलमय है ऐसे कृष्ण भवन अमृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं बहुत सारी अच्छी बुरी पूरे जीवन में आएगी हमेशा अच्छे बुरे कार्य अच्छे बुरे परिणाम जीवन में आएंगे लेकिन हमको कृष्ण भवन अमृत में स्थिर रहना है उसको सहन करते हुए जो भी आता है ठीक है करके उससे विचलित नहीं होना है तो धीरे धीरे धीरे समाधि तक पहुंच पाएंगे इस अवस्था में फिर हम स्वाभाविक रूप से विचलित नहीं होंगे उससे अच्छा अच्छा नहीं लगेगा बुरा बुरा नहीं लगेगा हमारी यदा संहरते चाय कुर्मा व सर्वशा इंद्रिया इंद्रिया व्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठा अभी उदाहरण दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति का कोई कह सकता है कि हमको अच्छा प्राप्त हुआ तो होता है तो हर्ष उत्पन्न होना है लेकिन हम होने नहीं देते हैं उसको रोकते हैं हर्ष उत्पन्न होने से और यदि बुरा प्राप्त होता है तो शोक नहीं करते हैं शोक तो होता है लेकिन करते नहीं हैं इस तरह से प्रयास करते कि विचलित नहीं हो हम तो हम प्रयास करके अविचलित रहते हैं अच्छे बुरे प्राप्त करने में या दुख में सुख में भय क्रोध इत्यादि में हम विचलित नहीं होते हैं लेकिन वो विचलित नहीं होने के लिए प्रयास करना पड़ता है लेकिन स्थिति दिमुनि का ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं कि उसको दुख आ रहा है अरे यार इतना दुख है लेकिन फिर भी मुझे स्थिर रहना चाहिए भक्ति करनी चाहिए छोड़ूंगा नहीं ऐसा करके दुख में भी स्थिर रहता ऐसा नहीं है उसका उसका कैसा है दो श्लोक में बताया है यदा संहरते चाय कूर्मा अंगानी व सर्वश इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठता जैसे कछुआ है यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है मुनि अपनी इंद्रियों को उपयोग कैसे करता है तो जैसे कछुआ है तो वो कछुआ जब अपना काम पड़ता है तो क्या करता है हाथ पैर बाहर निकालता है जो गर्दन है वो बाहर निकालता है सही और जब जरूरत नहीं है या कोई भय आया तो क्या करेगा अंदर ले लेगा तो उसी प्रकार से एक जो स्थिति व्यक्ति है जो भक्त है वो जब भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है तो इंद्रियों को बाहर निकालता है और अच्छे से सेवा से करता है और जैसे इंद्रिय तृप्ति का अवसर आता है तो भय उत्पन्न हो गया कच्छे को जैसे भय उत्पन्न हो गया ऐसे तो इंद्रिया अंदर ले लेता है <laughs> इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का उपयोग नहीं करता इंद्रिय तृप्ति का मौका आया तो इंद्रिया अंदर समुरा समझे और भगवान की सेवा का मौका है तो बाहर अभी हमारी स्थिति कैसी है, है तो इंद्रिया तृप्ति का मौका आया तो इंद्रियां बाहर आ जाती है भगवान की सेवा आई तो इंद्रियां अंदर चली जाती है। तो हमारा उल्टा काम है जबकि स्वाभाविक रूप से स्थिति मुनि का क्या है भगवान की सेवा तो पूरी तरह से इंद्रिया एकदम एक्टिव हो जाएगी अच्छी तरह से पूरा और जैसे इंद्रिया तृप्ति का मौका आया सब शिथिल हो जाएगी क्या क्या काम अंदर वो को हो गया नहीं उससे इंद्रिय का काम ये स्थिति मुनि है अभी समझ में <laughs> भगवान का कीर्तन चल रहा है तो स्थिति दि जोर जोर से नाचेगा जोर जोर से गाएगा हाथ उचे करेगा और सब एकदम एक्टिव हो गया सुबह में लेकिन यदि कुछ इंद्र वाली वस्तु आई पेड़ा तो चलो ठीक है प्रसाद समझ करके वो एक्टिव हो सकता है लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ा जहाँ गानों पे नाच रहे हैं किसी के विवाह में जाना पड़ा मान लीजिए और फिल्मी गानों में लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न है तो ये आदमी की इंद्रिया अंदर चली जाएगी कहा कुछ नहीं कहाँ आ गया वो भी नहीं उसको सर कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है नौ वित no, कुछ नहीं <laughs> वो इंद्रिया वो इंद्रिया उसका ग्रहण ही नहीं करेगी वो <laughs> जहां पे भगवान की सेवा नहीं, नहीं नहीं है डिटेक्ट जैसे सुखदेव गोस्वामी वो नग्न जा रहे थे स्वयं व्यासदेव उनके पीछे जा रहे हैं और वहाँ पे युवा स्त्रिया नदी में स्नान कर रही है और निर्वस्त्र और सुखदेव गोस्वामी को पता भी नहीं चला कि वो लोग है उधर नोटिस ही नहीं किया डिटेक्ट ही नहीं हुआ कुछ आंखों में इस प्रकार से क्योंकि इंद्रिया जहाँ भगवान की सेवा नहीं है वो बाहर ही नहीं आती है वहाँ पे एक्टिव होती नहीं है सक्रिय होंगी ही नहीं हो। जहां पे भगवान की सेवा आई वहां पर एकदम सक्रिय हो जाती है वहीं सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला का वर्णन करते गोपियों का वर्णन करते भगवान का वर्णन करते उनकी क्रियाओं का वर्णन करते तो बहुत सक्रिय है उसी प्रकार का वर्णन जब यहाँ पे है जब वो चल रहे हैं जब नग्न स्त्रियां हैं तो उसमें उन, उनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ है कितना बड़ा अंतर है तो ये है इस प्रकार से करते हैं ये तो बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती इसीलिए इसलिए इसलिए बात आ रही है इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनके क्या लक्षण है अर्जुन ऐसा ही नहीं पूछ रहे उनके क्या लक्षण है वेदों के जो परे हो गए हैं श्रुति के परे हो गए उनके क्या लक्षण है तो ये सब आर्टिफिशली नहीं हो सकता है ऐसा है फिर भी लोग प्रयास करते हैं आर्टिफिशियली करने लेकिन पकड़े जाते हैं नहीं होता है। पकड़े जाते हैं चरस पी ये पता चल जाता है क्योंकि <laughs> कीर्तन ऐसे जबरदस्त करेंगे और फिर कीर्तन के बाद वो लड़कियों के साथ घूम रहे है तो ये क्या है बुलेट देखा देखा। क्या आर्टिफिशियल पता क्या पकड़े गए तो इसलिए लक्षण पूछे कीर्तन कैसा हुआ आप कीर्तन कर रहे हैं तब नहीं जान सकते तो कीर्तन के बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है उससे जान सकते है कीर्तन कैसा कर की बातें अभी हम आगे कल करेंगे इसके तात्पर्य रूपा जागवत का यथारूप की जाए